गीता तत्व चिंतन आत्मा का स्वरूप आत्मा पंचभूतों से अप्रभावित यहाँ पर पूछा जा सकता है कि तेईसवें श्लोक में व्यक्त अर्थ को पुनः चौबीसवें श्लोक के पूर्वाध में क्यों दोहराते हैं इस पुनरुक्ति दोष के निवारणार्थ एक प्रश्न उठाया जाता है कि भले ही इन चारों तत्वों द्वारा आत्मा का विनाश न होता हो पर ये आत्मा पर अपना कुछ प्रभाव तो डालते ही होंगे जैसे किसी घर में आग लगी घर की सारी वस्तुएँ जल गई पर भले ही घर के भीतर जो आकाश है वह न जले तथापि उसमें अग्नि के संसर्ग से कुछ उष्णता तो आ ही जाती है वैसे ही भले ही आत्मा शस्त्र से न कटे अग्नि से न जले पर देह में रहने के कारण देह के कटने जलने आदि का कुछ प्रभाव तो उसे व्याप्ता ही होगा तो इसके उत्तर में कहते हैं नहीं आत्मा पर पंचभूतों की कोई छाया तक नहीं लग पाती क्यों इसलिए कि आत्मा अछेद्य अदाह अक्ले और अशोष्य है छेद्य वह है जो काटा जा सके छेदा जा सके छेदन उसका किया जा सकता है जिसके अवयव हों हम जब किसी वस्तु का छेदन करते हैं तो उसका कुछ न कुछ अवयव कट कर गिरता ही है बिना अवयव के अलग हुए किसी प्रकार की छेदन क्रिया संभव नहीं आत्मा में तो कोई अवजव नहीं वह अव्यय है जैसा कि दूसरे अध्याय के इक्कीसवें श्लोक में कहा गया इसीलिए आत्मा अच्छेद्य है उसे काटा ही नहीं जा सकता दाह्य उसे कहते हैं जिसे जलाया जा सके क्लेद्य वह है जो भिगोया जा, जा सके और सोच वह है जो सुखाया जा सके इन सभी क्रियाओं में द्रव्य का स्पर्श गुण अपेक्षित है ताप आर्द्रता और शुष्कता की संवेदना त्वचा से ही संभव होती है त्वचा का धर्म है स्पर्श गुण आत्मा में कोई त्वचा तो है नहीं जिससे उसमें स्पर्श गुण पैदा हो सके इसीलिए आत्मा अदाह्य है वह जलाया ही नहीं जा सकता वह अक्ले है वह भिंगोया ही नहीं जा सकता वह अशोष्य है वह सुखाया ही नहीं जा सकता इसीलिए पंचभूत आत्मा पर अपना कोई प्रभाव नहीं डाल पाते इस प्रकार पुनरोक्ति दोष से रक्षा हो जाती है इस चौबीसवें श्लोक के पूर्वाध को समझने की एक दृष्टि और है तेईसवें श्लोक में कहा कि शस्त्र आत्मा को नहीं काटते यह सुनकर एक विचार मन में उत्पन्न हो सकता है कि आज भले शस्त्र आत्मा को काटने में समर्थ न हो पर विज्ञान के बल पर एक दिन ऐसे आणुिक शस्त्र का निर्माण हो सकता है जो आत्मा को छेद दे इसी प्रकार आज भले ही अग्नि आत्मा को न जला पाती हो पर संभव है विज्ञान एक दिन इतने ताप वाली अग्नि को जन्म दे दे जो आत्मा को जला दे इसी प्रकार भविष्य में ऐसे द्रव और वाष्प का निर्माण संभव हो सकता है जो आत्मा को भिगो दे और सुखा दे जैसा कि हम पढ़ते हैं विज्ञान के क्षेत्र में पहले परमाणु को एटम को अनब्रेकेबल न टूटने वाला माना जाता था पर बाद में देखा गया कि ऐसा अभंजनशील एटम भी टूट गया तो इसी प्रकार हो सकता है आज शस्त्र अग्नि जल एवं वायु का प्रभाव आत्मा पर न पड़ता हो पर एक दिन ऐसा आ सकता है जब आत्मा इन भूतों से प्रभावित हो जाए ऐसी आशंका का निवारण आत्मा को अच्छेद्य आदि कहकर किया गया है आत्मा पदार्थों के गुण धर्म से परे इससे ऐसा भी नहीं समझ लेना चाहिए कि आत्मा आर्म प्रूफ शस्त्र निरोधक या फायर प्रूफ अग्नि निरोधक है अथवा यह कि वह वाटर प्रूफ जलरोधक या एयर प्रूफ वायुरोधक है गीता के श्लोक का कहीं पर मैंने एक अंग्रेजी अनुवाद पढ़ा था जिसमें अच्छेद आदि के लिए आर्म प्रूफ आदि शब्द की उपयोग में लाए गए थे ध्यान रहे फायर प्रूफ या वाटर प्रूफ आदि कहने से एक पदार्थ सूचित होता है जो अग्नि या जल से भिन्न है अपने से भिन्न इस पदार्थ पर अग्नि या जल आदि का प्रभाव नहीं होता ऐसा अर्थ प्रूफ शब्द से घनित होता है आत्मा ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो जल अग्नि आदि से पृथक हो वह तो सब में भिदा हुआ है सबके अधिष्ठान रूप से स्थित है यह चौबीसवें श्लोक के उत्तरार्थ में सूचित हुआ है पदार्थ वह है जो देश काल और निमित्त की सीमाओं द्वारा बंधा होता है किसी एक देश में उसे हम देखते हैं एक विशिष्ट काल में उसका अनुभव करते हैं और कार्य कारण नियम निमित्त के द्वारा उसे जानते हैं आत्मा स्वर्गत आत्मा सर्वगत अतः वह देश की सीमा से परे है वह नित्य है अतएव काल की सीमा उसे नहीं बांध पाती वह अचल और सनातन है इसलिए कार्य कारण नियम भी अपना शासन उस पर नहीं चला सकता इस प्रकार आत्मा पदार्थ के गुण धर्म से परे है अतएव उसे वाटरप्रूफ या एयरप्रूफ आदि कहना गलत है